देवी पुराण याद रखो जैसे अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति सूर्य और सूर्य की किरण चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी एवं जल और जल की शीतलता सदा एक है इनमें कभी कोई भेद नहीं है उसी प्रकार शक्तिमान और शक्ति में कोई भेद नहीं है जैसे अग्नि शक्ति अग्नि स्वरूप के आश्रय के बिना नहीं रहती और जैसे अग्नि शक्ति के बिना सिद्ध ही नहीं होता उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान का एकत्व संबंध है वह नित्य पुरुष रूप है और नित्य ही नारी स्वरूप ऐसे दो होते हुए ही वे नित्य एक हैं स्वरूपतः कभी दो होकर रह ही नहीं सकते एक के बिना एक का अस्तित्व ही नहीं रहता याद रखो पराशक्ति पर शक्तिमान के आश्रय बिना नहीं रहती इसलिए वह शक्तिमान परमात्म स्वरूपा ही है इसी प्रकार शक्तिमान परब्रह्म पराशक्ति के कारण ही शक्तिमान है इसलिए वे नित्य पराशक्ति रूपा ही हैं इन दोनों में भेद मानना ही भ्रम है परंतु इस प्रकार नित्य अभिन्न होने पर भी इनमें प्रधानता शक्ति की ही है याद रखो सच्चिदानंद घन सर्वाती तत्व भी सच्चिदानंद शक्ति का अभाव हो तो शून्य रह जाता है इसलिए उसका सत्तत्व, तत्व से चित्तत्व, तत्व चित्थ से और आनंद तत्व आह्लादनी शक्ति से ही स्वरूपता सिद्ध है याद रखो परमात्मा की इन्हीं शक्तियों को संधनी, संबित और ह्लादिनी शक्ति भी बतलाया गया है अपने जिस स्वरूपा शक्ति के द्वारा भगवान सबको सत्ता देते हैं उस शक्ति का नाम संधिनी है जिसके द्वारा ज्ञान या प्रकाश दिया जाता है वह संविष्ट शक्ति है और स्वयं नृत्य अनाद्यनन्त परमानंद स्वरूप होकर भी ये शक्ति के द्वारा अपने आनंद स्वरूप की जीवों को अनुभूति कराते हैं तथा स्वयं भी आत्म स्वरूप विलक्षण परमानंद का साक्षात्कार करते हैं उस आनंदमयी स्वरूप शक्ति का नाम ही लादनी शक्ति है याद रखो यह परमाश्चर्यमयी नृत्य परमानंद स्वरूप स्वरूप में राधनी शक्ति ही स्नेह प्रणय मान राग अनुराग भाव और महाभाव रूप में भक्ति या प्रेम शब्द वाच्य होकर परम प्रेम सुधा का प्रवाह बहाती है और उसमें अवगाहन करके भक्त तथा भगवान दोनों ही परमानंद का अतृप्त पान करते हैं यह सब शक्ति का ही चमत्कार है याद रखो भगवान विष्णु भगवान शंकर भगवान राम भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य बड़े छोटे किसी की भी उपासना शक्ति रहित रूप में हो ही नहीं सकती जो शक्ति विष्णु को विष्णु जो शक्ति शिव को शिव जो शक्ति राम को राम और जो शक्ति श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाए हुए हैं जिनके बिना उनकी स्वरूप सत्ता ही नहीं रहती उन शक्तियों के बिना जब शक्तिमान रूप ही नहीं रहते तब उनकी अकेले की शक्ति रहित शक्तिमान की उपासना कैसे हो सकती है शक्ति न रहने पर तो उनका स्वरूप ही नहीं रहेगा याद रखो शक्ति को साथ माना जाए या न माना जाए उपासना में शक्ति का विग्रह साथ रखा जाए या न रखा जाए जब उपासना होगी तब शक्ति साथ रहेगी ही उसके बिना उपास्य तथा उसकी उपासना संभव ही नहीं याद रखो इसी प्रकार अकेली पराशक्ति की भी उपासना नहीं हो सकती जब शक्ति शक्तिमान में ही निवास करती है तब शक्ति की उपासना से शक्तिमान की उपासना भी स्वतः ही हो जाएगी अतएव वैष्णव शाक्त और शैवों में वस्तुतः कोई भेद नहीं है पुरुष रूप शक्तिमान की उपासना करने वाले स्वाभाविक ही शक्ति की उपासना करते हैं चाहे अपनी जान में न करें और इसी प्रकार शक्ति की उपासना करने वाले भी शक्त्याधार शक्तिमान की उपासना करते हैं अतएव मुख्य या गौड़भेद से किसी भी शक्तिमान या शक्ति की उपासना की जाए यदि उसमें अन्यन्या भाव है तो वह एकमात्र सच्चिदानंद तत्व की ही उपासना है